चौपाल। बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी कोरिया गणराज्य की लोक कथा दादी और चीता जिसे लिखा है किम यंग बच्चों जब कभी हम ज्यादा ताकतवर होते हैं तो हमें लगता है हम कुछ भी कर ले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे और कभी जब हम कमजोर होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं लेकिन ताकत का ये खेल हमेशा नहीं चलता रास्ते और भी होते हैं तो सुनो कहानी इस कहानी को हमने साभार लिया है एनबीटी की पुस्तक सुनो कहानी से तो सुनो कहानी दादी और चीता बहुत दिन पहले की बात है एक पहाड़ की तलहटी पर एक घर था उस घर में एक दादी अकेली रहा करती थी पहाड़ पे एक चीता भी रहता था जो अक्सर नीचे उतर के दादी के मूली के खेत में आता और मूलिया उखाड़कर फेंकता खेत को तहस नहस कर देता अगर चीता मूली खाना चाहता तो दादी उसे खुशी खुशी मूली खिलाती लेकिन वो तो इतना उत्पाद मचाता था और वो भी सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए खेत को बर्बाद करता तो दादी को बहुत गुस्सा आता एक दिन जब चीता उखाड़ रहा था तो दादी ने उसे देखा उन्होंने सोचा चीते को रोकने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा कोई तरीका तो सोचना ही पड़ेगा तो उन्होंने चीते से कहा बड़े प्यार से ए चीते तुम ये बेस्वाद मूलियों को क्यों खाते हो अगर तुम आज रात मेरे घर आओ तो मैं तुम्हे चावल और लाल सेम का बढ़िया दलिया खिलाऊंगी आज शाम को डिनर का इंतजाम करूंगी तुम्हारे लिए तो डिनर का निमंत्रण पाकर चीता बहुत खुश हुआ और ये कहकर पहाड़ पर चला गया कि रात को आएगा तैयार हो दादी ने जो कहा था डिनर में बढ़िया पकवान बनाऊंगी वो नहीं बनाए इसके बजाय उन्होंने अंगीठी जलाई और घर के पिछवाड़े रख दिया और फिर रसोई में जाके एक बर्तन में पानी भरा और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और फिर उन्होंने एक तोलिए में कई सु और उसे बर्तन के पास लगी हुई खूंटी पर टांग दिया और अंत में उन्होंने रसोई को गोबर ऐसी लीपा और दरवाजे के बाहर फूस की एक चटाई बिछा दी और सामान बटोरने वाले एक आदमी ऐसी कहा की बाढ़ के पास इंतजार करे सारी तैयारी करने के बाद अपने कमरे में चीते का इंतजार करने लगी जब शाम हुई तो चीता आया और आके कहा दादी मैं आ गया दादी ने खुश होकर उसका स्वागत करने का नाटक किया और मुस्कुरा दरवाजा खोला और कहा नमस्ते चीते मुझे तुम्हारे आने से बहुत खुशी हो रही है आओ अंदर आओ ओहो लेकिन जरा रुको पहले पिछवाड़े ऐसी अंगीठी तो अंदर ले आओ मुझे कमरे में ठंड लग रही है चीता पिछवाड़े गया और उसने देखा कि अंगीठी में कोयले तो बुझ रहे हैं दादी अंगीठी तो बुझ रही है चीते ने कहा, अच्छा, ऐसा तो जरा फुंक मारो, कोयले फिर से आग पकड़ लेंगे दादी ने कहा तो चीते ने अपनी पूरी आंखें खोलकर कर फूक मारी और अंगीठी से राख उड़कर उसकी आंखों में जा गिरी हे भगवान मेरी आखे चीता चीखा और उसने दर्द कम करने के लिए आँखें मलना शुरू कर दिया लेकिन वो जितना उन्हें मलता उतना ही उसे और दर्द होता परेशान होकर फिर चिल्लाया दादी मेरी आँखों में राख पड़ गई मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्या करूँ ओहो मेरे प्यारे चीते दादी जल्दी से बोलिए, रसोई में बर्तन में पानी रखा है अपनी आँखें धो लो उससे चीता दौड़ रसोई में गया और जल्दी से उसने उस पानी से अपनी आँखें धो ली तुम्हें तो याद है ना दादी ने पानी में लाल मिर्च का पाउडर घोला था तो जरा सोचो क्या हुआ होगा चीते की आँखों को चीते की आँखों में इतना तेज दर्द दर्द हो रहा था कि वो से बेहाल हो गया हे भगवान मेरी आँखें दादी अब तो और भी तेज दर्द हो रहा है चीता चीखा ओ मेरे प्यारे चीते पानी के बर्तन के ऊपर खुनकी पे तौलिया टंगा है जाओ उससे अपनी आँखें पूछ लो दादी ने कहा लगभग आधा घंटा हो चुका था चीता टटोलता हुआ तौलिए तक पहुंचा और कसकर उससे अपनी आँखें पहची बहुत दर्द हो रहा था ना तो लेकिन तो आंखों में चुप गई लेकिन आँख तो खोल नहीं पा रहा था दादी ये क्या चुप रहा है चीता लगभग ऊपर नीचे उछलता उछलता चिल्लाता रहा लेकिन तब तक वो समझ गया की दादी ने उसे बेवकूफ बनाया है तो उसे लगा अब तो भाग जाना चाहिए यहाँ से पता नहीं अब क्या मुसीबत बताने वाली है लेकिन रसोई से बाहर निकलते ही वो फिसला और गोबर में गिर पड़ा जैसे ही जमीन पे गिरा फूस की चटाई में लिपटता चला गया और चटाई का बंडल सामान बटोरने वाले के सामने लुढ़क कर पहुँच गया उसने बंडल को पीठ पे लादा और नदी की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर बंडल को पानी में फेंक दिया कुछ देर के बाद चीते ने जैसे तैसे तैर के नदी पार की और समझ आ गया कि आज के बाद दादी के मूली के खेत में नहीं जाना और उसने फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं की तो बच्चों ये थी कहानी दादी और चीता आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा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 अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को बाय बोपड़ोपड़